रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी प्रेमानंद उन्हीं दिनों की एक घटना से गुरु भाइयों के पारस्परिक प्रेम संबंध की प्रगाढता का कुछ आभास मिलता है उस समय स्वामी विवेकानंद ने मठ में नियम बनाया था कि जो प्रातः काल निर्धारित समय पर नहीं उठेगा उसे उस दिन भिक्षा मांगकर कर उधर पूर्ति करनी होगी एक दिन बाबू महाराज को उठने में देरी हुई स्वामी जी ने आदेश दिया जा उसके कान के पास घंटी बजा आ ऐसा होने पर बाबूराम महाराज उठे और स्थिति समझकर अपने अपराध की सजा लेने स्वामी जी के पास जाकर कहा आज उठ न सका मैं समझता हूँ कि मेरे कारण सभी को असुविधा हुई है पर भाई तुमने तो नियम बनाया है कि जो न उठ सकेगा उसे सजा मिलेगी अब मुझे सजा दो सुनते ही स्वामी जी गंभीर होकर बोले तुझे मैं सजा दूंगा ऐसी बात तू तो कैसे सोच सका बाबूराम इसके साथ ही स्वामी जी के नेत्र आंसुओं से भीग गए तथा उनका कंठ अवरुद्ध हो गया बाबू की भी हालत वैसी ही थी दोनों भी की भाव विवलता देखकर स्वामी ब्रह्मानंद ने मध्यस्थता करते हुए कहा सजा का प्रश्न ही नहीं उठता परंतु नियम के अनुसार भिक्षा करनी होगी तब बाबूराम महाराज माधुकरी करने चले इस घटना के द्वारा यही प्रमाणित होता है कि जहां व्यक्तिगत स्वाधीनता और संघ निष्ठा के बीच संघर्ष हो वहां प्रेम ही समस्या का समाधान करने में सक्षम है रामकृष्ण मठ के प्रधान केंद्र बेलूर का मठ जीवन उन दिनों स्वामी प्रेमानंद को केंद्र बनाकर ही परिचालित होता था और ऐसा कहने पर अत्युक्ति न होगी कि वह प्रभाव परंपरा क्रम से अब भी संघ के सभी स्तरों में सैकड़ों धाराओं में प्रवाहित हो रहा है यह सत्य है कि आध्यात्म के क्षेत्र में स्वामी ब्रह्मानंद और श्री रामकृष्ण पार्षदों के आदर्श भी नवागतों में जीवन प्रेरणा जगाते तथा उनका आचरण एवं कार्यकलाप उनके सम्मुख इस नवपथ पर चलने के रहस्यों को प्रकट करते परंतु मठवासियों के दैनंदिन जीवन के प्रत्येक पग के साथ स्वामी प्रेमानंद का ही निर्देश तथा प्रेम में आकर्षण युक्त रहता था। कभी कभी उनके प्रेम से से विगलित होकर में तत्पर होते, तो कभी उनका इच्छा चुने इस नवागत के उत्तरदायित्व के प्रति उन्हें सचेत करता फिर कभी उनसे आध्यात्मिक आलोक पाकर वे लोग अचानक ही जगदीत सत्ता की झलक पाकर आनंद हो उठते इसका हिसाब कौन रखे कि उनकी कृपा से कितने दुर्जन साधु और कितने पापी-तापी धार्मिक हुए हैं तथा कितने माया मुग्ध जीवों को धर्मराज्य में प्रवेश का अधिकार मिला है हम लोग तो सामान्य धरातल से एवं सुपरचित दैनंदिन घटनाओं के द्वारा केवल थोड़ा दिग्दर्शन कर सकेंगे बरसात का मौसम श्रावण या भाद्र मास रहा होगा बेलूर मठ के विस्तृत मैदान में कटीले तथा जंगली पौधे उग आए हैं स्वामी प्रेमानंद कुछ नवागत ब्रह्मचारियों को इन्हें उखाड़ने के कार्य में लगाकर किसी कार्यवश अन्यत्र चले गए काफी देर बाद लौटने पर उन्होंने देखा कि प्रांगण का पर्याप्त भाग स्वच्छ हो चुका है इस पर उनके आनंद की सीमा न रही परंतु निकट जाने पर पता लगा कि उन पौधों को उखाड़ा नहीं गया है बल्कि छुरी से काट कर मैदान को आसानी से साफ कर लिया गया है देखते ही उनका गंभीर हो उठा। यह क्या? दो दिन बाद ही तो ये फिर पनपने लगेंगे कुछ नाराज से होकर उन्होंने पूछा छुरी से क्यों काटा जड़ से उखाना बड़े झंझट का काम है इसलिए छुरी से काट दिया स्वामी प्रेमानंद गंभीरतापूर्वक बोले झंझट मैंने तो सोचा था कि तुम लोग ठाकुर का काम आनंद पूर्वक कर रहे हो यदि यह झंझट मालूम होता हो तो मैं यह कार्य करने को नहीं कहता मुझसे पूछे बिना छुरी से काटना बड़ा ही अनुचित है क्योंकि अब पौधों की जड़ों को उखाड़ना आसान न होगा थोड़ी दूरी पर एक ब्रह्मचारी को धीर स्थिर भाव से जड़ समेत पौधे निकालते देखकर वे बोले वह देखो तुम्ही लोगों में से एक कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है तुम लोगों की तरह बुद्धि लगाकर छुरी से नहीं काट रहा है थोड़ा मौन रहकर फिर कहा देखो बाबा एक बात कहता हूँ भविष्य में तुम लोग बहुत बड़े बड़े कार्य करोगे परंतु जी चुराने की बुरी आदत यदि एक बार जीवन के स्तरों में प्रवेश कर जाए तो फिर रक्षा नहीं मैदान की घास निकालने की इस साधारण सी बात के बारे में मैं नहीं कहता दैनंदिन जीवन की सारी छोटी मोटी बातों में भी चुराने की यह आदत दृढ़ मूल हो जाती है तथा जीवन विस्मय हो जाता है अतः मेरा अनुरोध है कि ऐसा कभी न करना